ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर नो मन के जाल हजार भाग भगवान परम ज्ञानी कबीर का पद है चलत कत टेढ़ो टेढ़ा रे नौ नरक धरी मुदय तू दुर्गंध को बेढ़ो रे जे जा रे तो हो भसमतन रहित किरम उरी खाई सूकर कर स्वान काग को भाखिन तामे कहा भलाई फूटे नयन हृदय नहीं सूझय मति एक कै नहीं जानी माया मोह ममतासु बांध्यो बूढ़ी मुगो बिन पानी बारू के घरवा में बैठो, चेतत नहीं अयाना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 जैसे ही तुमने सुख को चुना तत्क्षण तुमने दुख को चुन लिया जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है पहला अनुभव कि सुख दुख भीतर से हैं दूसरा अनुभव कि हर सुख और दुख संयुक्त है तब दुख और सुख में कोई भेद नहीं रह जाता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 एक रात शराब पी के घर लौट रहा है शराबी को एक की जगह अनेक चीज़ें दिखाई पड़ने लगती चीज़ें अनेक होने नहीं जाती अगर तुमने कभी शराब पी है या भंग के नशे में आ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि एक चीज़ दो दिखाई पड़ने लगती तीन दिखाई पड़ने लगती चार दिखाई पड़ने जैसे जैसे नशा बढ़ता क्या होता है जिस जैसे नसा बढ़ता है भीतर तुम्हारी चेतना कपने लगती उसकी जो थिरता है खो जाती जो चैन है वो खो जाता है चेतना कपने लगती और जब चेतना कपने लगती तो उसके कंपन के कारण एक चीज़ें बहुत होके दिखाई पड़ती जैसे चांद झील पर प्रतिबिंब बना रहा है झील शांत है अकंप तो एक चाँद दिखाई पड़ता है झील में एक कंकड़ फेंक दो झील में लहरें उठ गई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 और मन तुम्हें कभी लौट के नहीं देखना देता जहां से सात पैदा हुए जहां एक से सात का जन्म हुआ सारे ध्यान के प्रयोग मन से पीछे लौटने के प्रयोग है मन की तीसरी तेढ़ी चाल है कि मन बड़ा तर्क निश्च हर चीज के लिए तर्क देता है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 तुम्हें मैं एक फूल दिखाऊं कहूं कि देखो ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है और तुम कहो कहाँ है सौंदर्य गुलाबी रंग दिखाई पड़ता है मान लेते पखरिया हैं कोमल है मान लेते हैं गंध है मान लेते लेकिन सौंदर्य कहाँ है सौंदर्य दिखाओ प्रयोगशाला में सिद्ध करो तो फूल को तुम तोड़ डालो जीवित पखरियाँ मुरझा जाएंगी मृत हो जाएंगी जहाँ रस की धार बहती थी वहाँ रस की धार सूख जाएगी जहाँ से सुगंध उठती थी जल्दी ही सुगंध तिरोहित हो जाएगी फिर पखरियों का तुम रासायनिक विश्लेषण कर लो तो पांच सात छोटी छोटी बोतलों में लेबल लगा के तुम बता दोगे कि इसमें इतनी मात्रा में फलां पदार्थ है इतनी मात्रा में फल पदार्थ है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 विश्वविद्यालय में कैसी अद्भुत बातें सिखाई जाती मैं तर्क का स्नातक हूं उसने अपनी माँ को कहा कि इसमें प्लेट में कितने अमरूद उसकी कि माँ ने कहा दो हैं बेटे ने कहा कि मैं सिद्ध कर सकता हूं तर्क से कि तीन माँ ने मां उत्सुक हुई नसुद्दीन तो बैठा रहा चुपचाप देखता रहा मां उत्सुक उस हुई उसने कहा सिद्ध करो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 तो मन कभी शांत होने वाला है तुमने कभी सुना कि किसी का मन शांत हो गया हो ये तो ऐसे ही है जैसे कि तुम चिकित्सक के पास जा के पूछ, पूछो कि मेरी बीमारी को स्वस्थ होने का कोई उपाय बता दे तुम स्वस्थ होगे बीमारी स्वस्थ नहीं होगी तुम शांत होगे मन शांत नहीं होगा और जब तक बीमारी है तब तक तुम स्वस्थ कैसे हो गे?